नमस्कार जाड़े की आमद के साथ ही शुरू हो जाता है जाड़े का आतंकवाद कोहरा ठंड अंधेरा और बस चारों और से दिन रात का हमला ऐसे में रजाई के बंकरों में छिपा इंसान अपना असली चेहरा भी भूल जाता है खुद अपनी शक्ल पहचानी नहीं जाती इंसान की क्या बिसात जब धूप बेचारी खुद बादलों की ओट में छिपी सूरज से फरियाद कर रही होती है अपनी रिहाई की ऐसे में श्री अनूप शुक्ल जी ने उस बेचारी धूप को बड़े ही इंसानी अंदाज में देखा एक औरत की तरह इज्जत बख्शते हुए एक प्यारे बच्चे की तरह मासूमियत से दरिंदों के बीच फंसी एक नारी की तरह और एक गुनगुनी सी याद के एहसास की तरह शुक्ल जी की व्यंग्य रचनाओं के कोहासे से झांकती ये प्यारी प्यारी क्षणिकाएं, खुद किसी धूप से कम नहीं आप भी देखिए मैं अर्चना चौजी उनके ब्लॉग फुर्सतिया से लाई हूँ उनकी चार क्षणिकाएं, धूप खिली उजाले के साथ जाडे में धूप आहिस्तेज से आती है धीमे धीमे सहमती हुई सी जैसे कोई अकेली स्त्री सावधान होकर निकलती है अनजान आदमियों के बीच से धूप सहमते हुए गुजरती है चुपचाप कोहरे अंधेरे और चाड़े के बीच से बहुत जाड़े में धूप का स्कूल बंद हो जाता है वह आराम करती होगी रजाई में धूप की चाय पीती टी देखती हुई अचानक दोपहर में कभी भेज दिया जाता होगा धरती पर उजाले के साथ कुनमुनाती धूप बेमन अनमनी सी निकलती होगी धरती के लिए देख लगता होगा स्कूल बंद होने पर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है धूप को घेर लिया पहुंचते ही धरती पर अंधेरे कोहरे और जाड़े ने भाई कहा हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई दुहाई दी लेकिन कोई बदमाश माना नहीं अचानक सूरज ने देखा बच्ची को अपनी ऊपर से भेजा फॉरन उजाले को उजाले ने आकर हाथ पांव तोड़े अंधेरे के तार तार-तार किया कोहरे को भागा जाड़ा सर पर धरे पांव कोहरा तिड़ी बिड़ी हुआ अंधेरा शहर पार धूप खिली उजाले के साथ किसी निष्कलुष मुस्कान सी तुम्हारी याद गुनगुनी धूप सी पसरी है मेरी चारों तरफ कोहरा तुम्हारी अनुपस्थिति की तरह उदासी सा फैला है धीरे धीरे धूप फैलती जा रही है कोहरा छटता जा रहा है